आध्यात्म रामायण महात्म्य इत्रा वाक्यम आकर्ण प्रत्युवाचाबुदासन साधु पृष्ठम तया साधो वक्षे तत्नु सादरम देवर्षि नारद जी के ये वचन सुनकर कमलासन ब्रह्मा जी बोले हे साधो तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है मैं उसे बतलाता हूँ तुम श्रद्धा पूर्वक सुनो पुरा तृपुरहता श्री राम तत्व जिज्ञासोनता पूर्व काल में भक्तवत्ला पार्वती जी ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर से विनय पूर्वक प्रश्न किया था पुरा गूढ़ स्वयं पुराणो पुराणोत्तम अध्यात्म इति स्मृत तब अपने प्रिय से श्री महादेव जी जिस गूढ़ रहस्य का वर्णन किया था वह उत्तम पुराण आध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ तत्पार्वती जगद धात्री पूजय आलोचयंती स्वाद मग्ना तिष्ट सांप्रतम अब जगज जन्य पार्वती जी उसका पूजन कर रात दिन उसी का मनन करती आत्मानंद में मग्न रहती है जनाया सद गति जिस जिसमें प्राणियों के सौभाग्य से उसका लोक में प्रचार होगा उस समय उसके अध्यन मात्र से लोग शुभ गति प्राप्त करेंगे ब्रह्महत्या जगति नाध्यात्म रामायण उदेश संसार में ब्रह्मत्यादि पाप तभी तक रहेंगे जब तक आध्यात्म रामायण का प्रादुर्भाव नहीं होगा निशंकम संप्रवर्तते निशंक सम प्रवर्तते रामायण रामायणेश्य कलियुग का महान उत्साह तभी तक निशंक रहेगा जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का उदय न होगा ास संचर निर्भया जगत रायण्यमराज के सूर्य दूत तभी तक निर्भय चरते रहेंगे जब तक जगत में अध्यात्म रामायण प्रकट नहीं होगा सर्वा शास्त्राणी विवादन्ते परस्परम तवत्सस्वरूप राम से दुर्बोधम महताजगतिम रामायण और संपूर्ण शास्त्रों में परस्पर विवाद तभी तक रहेगा तथा तो महापुरुषों को भी भगवान राम का स्वरूप तभी तक दुर्बोध रहेगा जब तक संसार में आध्यात्म रामायण का प्रकाश नहीं होगा